वन बिहारी लाल की जय राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री नि गौर हरिबो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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यस्कमगल वाग्ममृत जगत्ती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष पर धाम जगद्धाम नमामृत वंदे हम श्रीगुरो श्रीयुत्प्रीगुरू वैष्णवा श्रीूप श्री साग्र जा सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत परजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधा श्री पद सहगणलताी श्री विशाखान्विताई आयान लिभुज कनकावद संकीर्त संकर्तनरौ कमलायताक्ष विश्वभरौ द्वजरौ युगधर्मौ वंदे जगत्कुण नारायण नमस्कृति नर चम दिवीं सरस्वती व्या ततो जयमे हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गति जनैक दुर्गतजनकयावलोक हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथ दासजीवे कुमते हे श्री नाराकुभ्य कृपभ्य पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः बोलो नम बुलशृंदवन की जय पार मंगल श्री चैतन चर्तामृत श्रीमद महाप्रभु कभी बाह्य दशा कभी अर्धबाह्य दशा कभी अंतरदशा में श्री प्रिया के भाव में श्राधानी के भाव में निष्णात होकर के उपदेश देते हुए कह रहे हैं श्री विरह में विरह को शांत करने की एकमात्र औषधि श्री हरनाम है और हरनाम के विषय में श्री महाप्रभु ने आठ विशेषण देकर के हरनाम की महिमा को दिखाया चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णाम सर्वात्म स्नप्नम सदा विजय श्री कृष्ण परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन इसमें चेतो दर्पण मार्जनम की व्याख्या के अंतर्गत पूर्व प्रसंग मैंने कल के प्रसंग में ये नूनपण कराए के दो प्रकार के जीव हैं एक जीव हैं जिनको कभी भी माया के मैल की प्राप्ति नहीं है वे सदा चिन्मय धाम में ही निवास करते हैं नित्य सिद्ध हैं जैसे गरुण विश्वक्सेन चंड प्रचंड कुमुद कुमदेक्षण आदि ठवासी जो भगवान के पार्षद पार्षद हैं वे तो सदा मुक्ति ही हैं उनकी बात करनी नहीं है हम सदी के जो जीव हैं वे जीव सदा बद्ध हैं बद्ध हैं बद्ध होने पर श्री प्रभु उनकी अकृतार्थता देख करके उन्हें कृतार्थ करना चाहते हैं और कृतार्थ करने के लिए उन्हें माया देवी की गोद में समर्पित करते हैं माया के संपर्क को प्राप्त करते ही उन जीवों का जो सचित आनंद रूप था वह माया के सहज प्रभाव से आवृत हो जाता था यदि ये जीव भगवान के ही स्वरूप के अंग होते अंश होते तो माया इनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती थी परंतु ये भगवान के स्वरूप के अंश न होकर के उनकी तटस्था शक्ति की वृत्ति या तटस्था शक्ति के अंश हैं तटस्था शक्ति के ऊपर माया अपना प्रभाव डाल सकती है यदि वे नित्य नित्यबद्ध हैं तो इन जीवों को से जीवों को कृतार्थ करने के लिए ठाकुर ने इसको माया देवी को दिया माया का एक सहेज स्वभाव है कि वह परम शक्तिशाली होने के कारण स्वरूप शक्ति के अंशरूपों को तो कभी मोहित नहीं कर सकती है परंतु जो तटस्था शक्ति के बद्ध होने योग्य जो जीव है उनको वह आवृत कर लेती है तो उनके ससुर को वह कहीं छिपा देती है और उनमें देहाध्यास उत्पन्न कर देती है आवरण और विक्षेप वृत्ति के द्वारा यह तो हुआ माया को जीव को देने पर एक दोष नहीं देते तो माया उनको आवृत नहीं करती परंतु देना अनिवार्य है दिए बिना काम नहीं चल सकता है माया में कहीं ना कहीं आना ही पड़ेगा जो सदा से मुक्त नहीं है स्वरूपतः मुक्त नहीं है ऐसे तटस्था शक्ति के अंशों को माया के पास में कहीं आना पड़ेगा क्योंकि तो माया के द्वारा उनको देह मिलेगा और जो कुछ भी साधन किया जाएगा वह देह के द्वारा ही मन के द्वारा ही साधन करके वे अपनी अपूर्णता को पूर्ण करेंगे तो ठाकुर को यह लगा कि तो मैंने जीवों को माया देवी को दिया तो सही परंतु माया के सही प्रभाव के कारण ये जीव कहीं मोहित होते हुए चले जा रहे हैं और कष्ट भी पा रहे हैं इसलिए परम कृपालु श्री प्रभु ने इन जीवों को एक सुविधा भी प्रदान की कि उन्होंने श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों को प्रकट किया और उन्होंने कृपा करके अपनी कृपा मूर्ति संत गणों को गुरु रूप में भी प्रकट किया और उन कृपा मूर्ति गुरुदेव के अनुग्रह को प्राप्त करके ये जीव शरीर को प्राप्त करके और गुरु के अनुग्रह को प्राप्त करके कुछ साधन कर सके और साधन कर सके ये अकृतार्थ से कृतार्थ हो जाए कुछ जीवों को तो भगवत कृपा मिल गई थी सदा से मिली हुई है पर कुछ जीवों को भगवत कृपा नहीं मिली है इसलिए वे अकृतार्थ हैं उनको कृतार्थ करने के लिए अपने माधुर्य का आस्वादन और सेवा सुख प्रदान करने के लिए प्रकट रूप में जो कृष्ण दासता है उसका प्रकट रूप रूप कराने के लिए स्वरूप में तो दास हैं, तो दास ही उसमें कहीं कोई है नहीं एक चोर भी राजा का दास है और राजा का जो चरण सेवक है वो भी दास है दास तो दोनों कहलाएंगे सारी प्रजा राजा की दास है तो जीव में दासता तो थी पर दास्ता का प्रकट आस्वादन उनको प्राप्त नहीं था इसलिए श्री प्रभु को इस जीव को एक प्रोसेस में डालना पड़ा एक पद्धति में डालना पड़ा और से जीव को कर्तार्थ करने के लिए उन्होंने पहले उसे माया देवी के पास में दिया माया देवी के संपर्क में आते ही ये जीव अपने सचित स्वरूप को भी भूल गया और देह को ही अपना आत्मा मानने लगा और देह को जब इसने अपनी आत्मा करके माना देहात्मवादी होकर के इस अज्ञान को दूर करने के लिए परम कृपालु प्रभु ने माया को नहीं रोका माया से नहीं कहा है, ए माया मेरे भक्त जीव को तू मोहित मत कर बल्कि माया के प्रभाव को कहीं अप्रभावी करने के लिए श्री प्रभु ने अपनी कृपा शक्ति संतों के भीतर रखे और गुरु रूप जो कृष्ण कृपा मूर्ति हैं ऐसे कृष्ण कृपा रूपी गुरुदेव के अनुग्रह के द्वारा जीव के उस अज्ञान का आवरण दूर किया श्री प्रभु ने इसी तरह से गुरु के बचनों में भी कोई अविश्वास न करें इसके लिए श्री बेद और श्रीमद भागवत इनको प्रकट किया क्योंकि कोई भी सही रूप में कह सकता था कि गुरु का स्वरूप जो है वो तो मनुष्य जैसा है मनुष्य जैसा स्वरूप है तो मनुष्य के वचनों में तो भ्रम प्रमाद विप्रिलिप्सा और करण अपाटव भ्रम भी हो सकता है प्रमाद में कोई चीज भूल करके भी कह सकते हैं ब्रह्म करणा पाटव मन इंद्रियों की अपता भी जीव में हो सकती है और कहीं विप्रिप्सा कहीं ठगने की इच्छा भी हो सकती है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुरु गुरु या या या है और चेला शक्कर बन जाए ये चेला मुझसे भी ऊपर निकल जाए तो मनुष्य में ये दोष हैं इसलिए गुरु के वचनों को प्रमाणित करने के लिए श्री प्रभु ने वेदों को भी पहले प्रकट किया और वेदों के द्वारा जो अपना मत था वह गुरु के मुख से कहलाया गुरु के वे वचन प्रामाणिक होंगे जो वेद के अंकुल हैं जो वेद के अंकुल नहीं हैं ऐसे वचनों को साक्षात ब्रह्मा भी कहें वो भी प्रामाणिक नहीं इसलिए वेद और भगवा गुरु इन दो तत्वों को श्री प्रभु ने जगत में स्थापित किया और इन दो के द्वारा फिर इस जीव को कृतार्थ करने के लिए भजन मार्ग कर्म ज्ञान और भक्ति इनके मार्गों को स्थापित किया यहां तक की बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए माया को दिया गया भगवान माया के निज जो प्रॉपर्टी है उसके साथ में छिड़खानी करेंगे नहीं उसको छीनेंगे नहीं पंत माया का जो सहज स्वभाव है उस स्वभाव को से जीव को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने वेद और गुरु तत्व तो इन दो को जगत में स्थापित किया इनके आधार पर जीव ने तीन वस्तुओं को किया कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग इनमें भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम जो स्वरूप है जो कृपा स्वरूप है वह नाम निष्ठा को उत्पन्न करना है क्योंकि नाम के द्वारा ही सारी वस्तुएं सिद्ध होंगी नाम भगवान का ही एक अवतार है उस नाम भगवान के द्वारा जीव का परम परम कल्याण करना है भगवान जीव के हृदय में विराजमान है परंतु तो चित्त जो था उसमें कहीं कालिक जमी हुई है माया के प्रभाव से कहीं आवरण और विक्षेप ये कहीं चिकनाई लगी हुई है इस चिकनाई को दूर करने के लिए एकमात्र जूना बिम पाउडर यदि कोई है साबुन है तो वो साबुन यही है कि श्री हरि नाम ही वह पाउडर साबुन और जूना है जिसके द्वारा चित्त को पहुंचा जा सकेगा पहुंचने पर यह चित्त निर्मल हो जाएगा निर्मल हो जाने पर ठाकुर जिस चित्त में विराजमान है उस चित्त का प्रतिबिंब जीव के चित्त में भी पड़ जाएगा चित्त दो है एक चित्त है विशुद्ध के सत्वात्मक चित्त उसकी चित्र रूपता की विशेषता दिखाने के लिए ही डबलता कह दिया गया सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम तो चित्र जो है वो विशुद्ध सत्व है वो वसुदेव है और उस वसुदेव में जीव मात्र के हृदय में भगवान विराजमान है इसलिए भगवान हो गए वासुदेव वसुदेव में जो निवास करे उसका नाम वासुदेव बसुदेव माने चित्त चित्त चित्त का तात्पर्य है जो परम परम चित्त स्वरूप है उसकी चित्त स्वरूपता की अत्यंत स्थापना करने के लिए उसको चित्त डबल कह दिया गया जैसे कुटनी निंदा में उसको उसकी दुष्टता को अधिक उजागर करने के लिए कुट्टी नहीं कह दिया गया डबलता कह दिया जाता है ऐसे ही चित की विशुद्ध सत्ता स्थापित करने के लिए चित्त कह दिया गया परंतु तो जीव में जो चित दूसरा जो ताया वो ता कहीं अज्ञान रूप है जीव जिस चित्त में निवास करता है वह अज्ञान रूप होकर के विराजमान है उसके अज्ञान को हटा दिया जाएगा तो यह चित्त भी चित हो जाएगा चित्त में जो डबलता है वो डबलता में से एकता हटा दिया जाएगा तो इस जीव का शरीर भी जीव का चित्त भी वह चिन्हमय हो जाएगा जैसे भगवान चिन्हमय में निवास करने वाले हैं चिन्मय होकर के विराजमान हैं, ऐसे जीव भी चिन्हमय हो जाएगा तो चित्त से माया की जो आवरण और विक्षेप रूपता है उसको हटाने के लिए एक ताको हटाने पर यह चित भी चित्त हो जाएगा और इस चित में श्री प्रभु के दास रूप होकर के जो राजंस है उस राजंस का सेवक हंस बनकर के यह जीव सेवा करते हुए विराजमान होगा श्री नाम ही वह जूना है जो कि चित्र रूपी दर्पण के ऊपर जमी हुई चिकनाई को मैल को कालिख को दूर कर रहा है केवल धूल होती तो जहासा झाड़ने पर भी साफ हो जाती पर चिकनाई है फिर धूल है तो ऐसी स्थिति में उसको साफ करने के लिए कहीं साबुन कभी कपड़े की भी जूना की भी जरूरत पड़ेगी तो श्री हरिनाम वह जूना और साबुन है जो चेतो दर्पण मार्जन, चित्र दर्पण का मार्जन करने वाला है चित्रूपी दर्पण का वह मार्जन करने वाला है चेतो दर्पण मार्जन। नाम का जैसे जैसे आश्रय ग्रहण किया जाएगा वैसे चित्त अत्यंत अत्यंत प्रकाशित हो जाएगा अत्यंत अत्यंत प्रभावित हो करके विराजमान हो जाएगा जीव प्रभु की स्वरूप शक्ति नहीं है स्वरूप शक्ति न होने के कारण उसे चित्र रूपी दर्पण की आवश्यकता है स्वरूप ही होता तो दर्पण की जो किसी माध्यम जो है उसकी जरूरत नहीं है स्वरूप आनंद की इसको प्राप्ति थी परंतु चित्त के विराजमान होने पर चित्त के द्वारा उस वस्तु को कहीं वह चित्त के माध्यम से उस वस्तु को देखेगा तो चिन्मय चित्त के माध्यम से प्रभु को देखा जा सकता है अन्यथा उसको नहीं देखा जा सकता है ऐसी इसलिए चित्र रूपी दर्पण को साफ करने की आवश्यकता हुई और चित्र रूपी दर्पण को साफ करने पर श्री प्रभु की तटस्था शक्ति के रूप में जो जीव विराजमान है वह प्रभु के महात्म का भी दर्शन कर लेगा प्रभु के महात्मा का उस चित्त के दर्पण में वह सही रूप में आस्वादन प्राप्त लेगा तो चेतो दर्पण मार्जनम ये चित्त जो है वह दर्पण के रूप में विराजमान है और उस दर्पण के द्वारा निकटतम वस्तु श्री प्रभु हैं उन निकटतम वस्तु का यह जीव चित्त के माध्यम से दर्शन करेगा इसलिए चित्त की उसे आवश्यकता है ज्ञान में भी मन के द्वारा ही ब्रह्म का चिंतन किया जाए ऐसा उपनिषद कहते हैं तो मन के द्वारा चित्त का चिंतन किया जाए इसका मतलब है कि जो वस्तु आत्मस्वरूप है उस आत्मस्वरूप का दर्शन करने के लिए अपने रूप का दर्शन करने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ेगी अपने रूप को हम अपने आप नहीं देख सकते हैं अपने आप को देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ेगी बिना दर्पण के अपने चेहरे को हम बिना दर्पण के नहीं देख सकते हैं जो निकटतम वस्तु है उसका दर्शन नहीं किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में प्रभु निकटतम है निकटतम होने के लिए चित्र रूपी दर्पण की आवश्यकता हुई चित्रूपी दर्पण के ऊपर यदि कालिक जमी हुई है तो उसको पहुंचने के लिए कहीं आवश्यकता हुई साबुन की और जूना की और उस साबुन और जूना के द्वारा जब चित्त को साफ किया गया तो जीव जो तटस्था शक्ति था उसको अपने स्वरूप का दर्शन करने के लिए भी चित्त की जरूरत हुई और निकटतम श्री भगवान जो है उनका भी दर्शन करने के लिए कहीं दर्शन को हटाने की जरूरत हुई तब आत्म रूपी दर्पण में भगवान का दर्शन हो जाएगा आत्म रूपी चित्त में भगवान का दर्शन हो जाएगा तो अपने स्वरूप का भी दर्शन करने के लिए चित्त की जरूरत और भगवान का दर्शन करने के लिए भी चित्त की जरूरत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी कहीं चित्र रूपी उपाधि उसकी जरूरत है और जब अपने स्वरूप का दर्शन कर, कर किया जाएगा तो अपने स्वरूप को कहीं भगवान के साथ में जोड़ने के लिए भगवान के स्वरूप का भी उसी दर्पण में चित्र रूपी दर्पण में दर्शन किया जाएगा योग शास्त्र में ईश्वर का जो ध्यान किया गया वो तत्वता ईश्वर के ध्यान करने के लिए ईश्वर का ध्यान नहीं है वहां पर अपने स्वरूप का ध्यान करने के लिए पहले ईश्वर के विभिन्न गुणों को कहीं ध्यान किया गया कि ईश्वर में जो गुण है सचेत आनंद रूपता वो ही मैं उनका अंश हुई इसलिए मुझ में भी वो सचेत आनंद रूपता है इसलिए वहां पर कहीं यम नियम आसन प्रायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो निरूपण की गई वो समाधि योग शास्त्र में अपने स्वरूप का ध्यान करने के लिए है और भक्ति शास्त्र में जहां अपने स्वरूप का बोध हो जाए होगा चित्त में ही चित्त दोनों जगह जरूरत है होगा चित्त में उस चित्त की चित्त में अपने भी स्वरूप का बोध होगा कि मैं कृष्ण का दास हूं और ठाकुर जी के स्वरूप का भी बोध होगा कि वे मेरे उपास हैं तो राजहंस का भी चिंतन चित्त में ही होगा और सेवक हंस का भी चित, चिंतन चित में ही होगा दोनों में ही चित्त का चिंता चित्त की आवश्यकता होगी अब यदि उस चित्त के ऊपर यदि कालिक जमी हुई है मेल जमा हुआ है तो उसके लिए सावन और जूना इन दोनों की जरूरत है और दोनों की जरूरत होने पर वो सावन और जूना यदि कोई वस्तु है तो वो है श्री हरिनाम संकीर्तन बोलो हरिनाम संकीर्तन की जय तो से जीव को से करने के लिए भगवान ने माया देवी को जीव को दिया माया के प्रभाव से आवरण और विक्षेप रूपी कालिख इस जीव के चित्र में जम गई कालिक खाने पर इस जीव को स्व स्वरूप के लिए भी दर्पण की जरूरत पड़ी और निकटतम जो वहां की वहां से अत्यंत दूर कहीं जो प्रभु अभी जिनका अनुभव उसे नहीं हुआ उनका दर्शन करने के लिए भी उसको दर्पण की जरूरत हुई तो मन की जरूरत भगवत प्राप्ति के लिए भी है और मन की जरूरत आत्म साक्षात्कार के लिए भी है दोनों तो के लिए भगवत चित्त की जरूरत हुई परंतु यदि चित्त ही मेला है तो न स्वरूप का उसमें प्रतिबिंब आएगा न भगवत स्वरूप का उसमें प्रतिबिंब आ रहा है ऐसी स्थिति में जूना और सावन दोनों की जरूरत हुई और दोनों की जरूरत करने के लिए श्री नाम ही नाम रूपी अपने स्वरूप को श्री ठाकुर ने कृपा करके प्रदान किया नाम ही श्रेष्ठ दर्पण होकर के श्रेष्ठ जूना होकर के सावन होकर के विराजमान था जिससे चित्र रूपी दर्पण जब पहुंचा गया तो पहुंचने पर आत्म स्वरूप का भी उसमें प्रतिम दिखा और उसमें निकटतम जो श्री प्रभु हैं उनका भी प्रतिबिंब उसमें दिखा चित्त में प्रतिबंध दिखा भगवान स्वयं तो विशुद्ध सत्वात्मक चित धाम में वैकुंठध धाम में विराजमान उस वैकुंठ का ही एक आविर्भाव हमारे हृदय में भी है उसमें भगवान अंतर्यामी रूप में हमारे हृदय में भी विराजमान हैं उन भगवान का दर्शन करने के लिए आत्मस्वरूप उनका बोध और हमारे चित्त में जो डबल ता था उसमें से एक ता को हटाने के लिए हमारे चित्त को भी चिन्ह बनाने के लिए चित्र बनाने के लिए नाम की आवश्यकता हुई तो आत्म साक्षात्कार के लिए भी नाम की आवश्यकता है और भगवत स्वरूप का दर्शन करने के लिए भी आम की आ, नाम भगवान जो है उनकी आवश्यकता है अतः चित्त जो है उसके दर्पण को मार्जन करने के लिए श्री नाम को ग्रहण किया गया और इस प्रकार नाम रूपी साधन को प्रदान करके श्री भगवान ने साधन की प्रक्रिया में जो तीन अंग हैं उन तीन अंगों को पूरा कराया चेतो दर्पण मार्जन के द्वारा श्रद्धा साधसंग और भजन क्रिया ये तीन वस्तु प्रकट हुई और भजन क्रिया के भजन क्रिया ये तीन वस्तु नाम का आश्रय जैसे ही उसने किया वैसे ही श्रद्धा उसकी श्रद्धा थी इसने नाम का आश्रय ग्रहण किया माने श्रद्धा का जो सोपान है वो पूरा हुआ साधन का सोपान पूरा हुआ और नाम ही स्वयं भजन बन करके विराजमान हुए भजन क्रिया ये तीन जो सोपान है वो पूरे हुए अब श्री नाम के द्वारा जैसे चित्त की शुद्धि होती है वैसी शुद्धि कर्म ज्ञान दोनों के द्वारा नहीं होती है कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि करने का प्राश्चित्य के द्वारा चित्त की शुद्धि करने का कहीं न कहीं प्रयास वह पूर्ण नहीं होगा क्योंकि प्राश्चित भी एक कर्म है अब जब हम कर्म करने बैठेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी कभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं मिलेगा कभी वस्तु शुद्ध नहीं मिलेगी कभी मूर्ति शुद्ध नहीं मिलेगा कभी मंत्र प्राश्चित्य के जो मंत्र हैं वे शुद्ध नहीं मिलेंगे कभी उन मंत्रों का प्रयोग शुद्ध नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में क्योंकि कर्मिक के द्वारा यदि हम चित्त को शुद्ध करना चाहें प्रश्न है क्या हम कर्मिक से अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं तो उत्तर आएगा नहीं क्यों प्रायश्चित भी एक प्रकार का कर्म है और कर्म करने पर कभी कर्ता शुद्ध नहीं होगा कभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं होगा कभी मंत्र शुद्ध नहीं होगा कभी वस्तु शुद्ध नहीं होंगी हवन की जो सामग्री है वो शुद्ध नहीं होंगी और कभी उनका प्रयोग शुद्ध नहीं होगा पांच दोष उसमें कहीं न कहीं लगे रहेंगे अब यदि उस प्राश्चित कर्म के दोषों को दूर करने के लिए हमने दूसरा प्राश्चित किया प्राश्चित में जो कमी रह गई उनके लिए भी दूसरा प्राश्चित किया तो लो, बात तो वही की वही हुई भूत मारा और पैदा हो गया जो दूसरा कर्म किया जाएगा वो भी कर्म होगा उसमें भी ये पांचों दोष रह सकते हैं कभी पात्र शुद्ध नहीं कभी मंत्र शुद्ध नहीं कभी क्रिया शुद्ध नहीं है कभी समय शुद्ध नहीं है कौन कोई ना कोई दोष उसमें भी रह जाएंगे उसके लिए फिर तीसरा प्राश्चित करो अन्वस्था दोष हो जाएगा अनवस्था दोष हो होने पर अंत में सिद्ध हुआ कि कर्म कर्म के कर्म पाप को नृत्य करने में संभव नहीं है कर्म एक अत्यंत दुर्बल साधन है चलो थोड़े बहुत कर्म किए और कर्म करने पर कुछ ना कुछ फल तो होगा ही चलो लंगड़ा लूड़ा भी हुआ परंतु वो कैसा है बोलो जैसे कांटे का एक झाड़ है और किसी ने कैची लेकर के अपनी कलाकारी दिखाते हुए उसे बहुत बढ़िया एक हरण का रूप दे दिया मेहदी के पेड़ को हरण का रूप दे दिया हाथी का रूप दे दिया परंतु तो हाथी का रूप दो तीन चार दिन तो रहेगा फिर इसके बाद में कोई टहनी कहीं निकल जाएगी कोई टहनी कहीं कहीं निकल जाएगी फिर से वो कुरूप हो जाएगा इसलिए प्राश्चित के द्वारा पाप की निवृत्ति करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कैची लेकर के किसी मेहदी के पेड़ को काट छाट करके सुंदर आकार दे देना पर वो आकार सदा बना नहीं रहेगा कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा इसके लिए दूसरा उपाय बताया श्री प्रभु ने कर्तार्थ करने के लिए हमको दिया तो दूसरा उपाय प्रभु ने दिया हुआ है वो है ज्ञान उस ज्ञान के द्वारा प्राचित ज्ञान के द्वारा पाप की निवृत्ति कर लो और जो माया के प्रभाव से जो वस्तु आई है उस माया के प्रभाव को ज्ञान के द्वारा दूर करो ज्ञान कैसा है बोल जैसे किसी कांटी कांटे के बबूल की झाड़ी को हमने पेट्रोल डालकर के मिट्टी का तेल डालकर के दयासाई दिखा दी वो जल गया परंतु उसकी जड़ अभी भी भीतर है फिर से वहां बबूल का पेड़ पैदा हो जाएगा फिर से काटे का झाड़ पैदा हो जाएगा यदि पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है चित्र ज्ञान के द्वारा विवेक के द्वारा हमने उसको शुद्ध करने का प्रयास किया तो अज्ञान का वृक्ष जल गया परंतु तो जड़ जल नहीं जली जड़ जल अभी उसकी विद्यमान है दोबारा फिर से अज्ञान उत्पन्न हो सकता है ऐसी स्थिति में ज्ञान भी एक दुर्बल साधन है क्योंकि ज्ञान सात्विक है ज्ञान निर्गुण नहीं है ऐसी स्थिति में सत्व के द्वारा रजोगुण तमोगुण इन दोनों का तो उपमर्ण हो जाएगा ये दोनों तो सप्रेस्ड हो जाएंगे इनका उपमरण हो जाएगा परंतु तो सत्व को अपना काम करने के लिए कहीं न कहीं रजोगुण और तमोगुण की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी शुद्ध सोने से जैसे गहना नहीं मारा जा सकता है गहना बनाने के लिए उसमें कुछ तामा मिलाना पड़ेगा कुछ खोट मिलाना पड़ता है ऐसे ही सत्गुण तब तक काम नहीं करता है जब तक कि रजोगुण तमोगुण थोड़ा सा उसके भीतर नहीं हो क्योंकि प्रदीप व चार सतो वृत्ति ही सत्तम लघु प्रकाशकम इष्टम पष्टमकम चलम च रज गुण वारण तमह प्रदीप व चार सतो वृत्ति ये तीनों गुण मिलकर के ही कार्य करते हैं जैसे दिया तभी बनेगा जब उसमें लौबी हो उसमें बत्ती भी हो उसमें आधार भी हो दीवला भी हो तो तम गुण रजोगुण और सत्गुण तीनों कुछ न मिलकर के जरूर चाहिए कहते हैं कहीं ऐसी स्थिति में माया के ज्ञान के द्वारा पूरी निवृत्ति नहीं हो सकती है संसार की निवृत्ति करने के लिए विशुद्ध सत्य की जरूरत पड़ेगी और विशुद्ध सत्य श्री हरिनाम क्योंकि विशुद्ध सत्य हैं इसलिए बड़े से बड़े ज्ञानी को भी संसार से निवृत्ति करने के लिए अंत में हरिनाम का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है भाई की निवृत्ति हो जाएगी ज्ञान के द्वारा रस्सी के ऊपर सर्प पड़ गया पैर पड़ गया और कोई आदमी चौंक गया अरे सांप किसी ने कहा दिया लाकर के दिखाया वो सर्प नहीं है ये तो रस्सी थी तो ठीक है उसके अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी भाई की निवृत्ति हो जाएगी परंतु तो दोबारा भी भाई उत्पन्न हो सकता है रस्सी को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक भय की संभावना बनी रहेगी और रस्सी को हटाने के लिए भक्ति रूपी सोहनी की झाड़ू की जरूरत है इसलिए नाम है विशुद्ध सत्वात्मक विशुद्ध सत्वात्मक होने के कारण संसार की निवृत्ति कृष्ण नाम से श्री तारक मंत्र से श्री राम मंत्र से होती है श्री कृष्ण नाम की निवृत्ति संसार की निवृत्ति वह केवल ज्ञान मात्र से नहीं होती है ज्ञान मात्र से कुछ समय के लिए भाई की निवृत्ति हो जाएगी परंतु पूर्णतः भाई की निवृत्ति नहीं होगी इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी श्री शंकराचार्य भगवत और स्वयं मूल शंकर वे भी श्री राम नाम का आश्रय ग्रहण करते हुए विराजमान होते हैं तो संसार निवृत्ति नाम के द्वारा होगी संसार की निवृत्ति ये कहने से नहीं होगी कि यह भ्रम है कुछ देर के लिए संसार की निवृत्ति होगी फिर से वह भ्रम आ सकता है इसलिए ज्ञान भी एक दुर्बल साधन हुआ कर्म एक असमर्थ साधन है ज्ञान एक दुर्बल साधन है माना ज्ञान के लिए कहा गया कि नई ज्ञान से सदृशम पवित्र में ही विद्य ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है परंतु ज्ञान भी कहीं कुछ दुर्बल साधन है संसार की केवल सर्वम सर्व विचार को स्थापित करके सर्वदा भाई की नृत्ति पूर्णता हो जाए ये संभव नहीं है क्योंकि ज्ञान जरा सा ढीला पड़ा सत्व गुण जरा सा ढीला पड़ा फिर से रजोगुण तमोगुण कहीं न कहीं प्रभावशाली हो सकते हैं और गोवों में क्योंकि परस्पर उपवर्दन करने की सामर्थ्य है अतः बड़े बड़े योगी ज्ञानी उनकी योग साधना एक उर्वशी एक मैन का एक रंभा की एक मुस्कान पर कहीं डिगती हुई भी देखी जा सकती है इसलिए न कर्म चित्त को शुद्ध करने का पूर्ण साधन है न ज्ञान चित्त को शुद्ध करने का पूर्ण साधन है चित्त के ऊपर जो मैल आया हुआ है उस मैल को नृत्य करने का बढ़िया जूना बढ़िया साबुन यदि कोई है तो वो नाम ही है क्योंकि नाम केवल पाप की निवृत्ति ही नहीं करते नाम पाप की वासना की निवृत्ति भी कर देते कर्म के द्वारा पाप की वासना आधी पर भी नृत्य होगी ज्ञान के द्वारा पाप तो नृत्य हो जाएगा पूर्णतः तो परंतु पाप की वासना नृत्य नहीं होगी कहीं ना कहीं बनी रहेगी परंतु तो नाम के द्वारा नामाभास के द्वारा पाप की भी निवृत्ति हो जाएगी और पाप की वासना की भी निवृत्ति हो जाएगी पाप की बासना का तात्पर्य क्या है वासना का तात्पर्य क्या है वासना का तात्पर्य है जैसे हींग की डिबिया से हींग निकाल ली पोष भी ली फिर भी उसमें बासना बसी हुई है कोई भी चीज रखेंगे तो उसमें दोबारा हींग की गंध आ जाएगी वासना भी नृत्य हो जाए इसके लिए आवश्यक है हर नाम का आश्रय ग्रहण करना इसलिए चेतो दर पर इसकी एक व्याख्या इस तरह से की जा सकती है कि अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए भगवान ने उसे माया देवी की गोद में दिया माया देवी के सहज स्वभाव के कारण जीव उसके सचित आनंद रूप को आवरण नामक शक्ति ने ढांका और विक्षेप नामक शक्ति ने उसके चित्त के ऊपर दूसरा तार जो मैल है डबल तार जो था वो दूसरा तार जो मैल है वो तार मैल उसमें जमाया अर्थात जीव को देहा मन मनध्यास की प्राप्ति हो गई इस मन मनध्यास को के कारण देहाध्यास के कारण चित्तुरूपी दर्पण में निकटतम होते हुए सर्व व्यापक होते हुए भी भगवान का प्रतिम्ब नहीं आ रहा है चित्त की जरूरत तो थी भगवान का दर्शन करने के लिए भी कोई विशुद्ध सत्वात्मक वस्तु चाहिए और जीव के अपने स्वरूप का दर्शन करने के लिए भी डबल ता से चित्त में से जो एक ता है उस ता को दूर करने के लिए इस चित्त को भी चिन्ह बनाने की जरूरत थी अतः भगवत दर्शन करने के लिए जो कालिख थी उसको दूर करने के लिए नाम दिया और जीव के दृष्टि को भी साफ करने के लिए विजन को भी साफ करने के लिए ठाकुर ने नाम रूपी साबुन और जूना दिया इस साबुन जूना से जिस समय चित्त चित्त बन करके विराजमान हुआ ऐसे विशुद्ध सत्वात्मक चित्त में अब आत्मा का भी प्रतिबिंब कभी दिखा और उसमें उस, उस चित्त में श्री प्रभु भी कृपा करके आविर्भूत हुए प्रभु तो सर्वव्यापक थे परंतु दिख नहीं रहे थे प्रभु भी उस चित्त में आविर्भूत होंगे और उनका आस्वादन इस जीव को प्राप्त होगा इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम चित्र रूपी जो दर्पण है उसको मार्जन करने के लिए नाम ही सर्वोत्तम वस्तु हैं मार्जन करने में और भी तो साधन थे उन साधनों की यदि परीक्षा करें तो कर्म रूपी साधन असमर्थ साधन है क्योंकि कर्म के लिए कर्म में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी जब कमी रह जाएगी तो प्राश्चित कर्म यदि किए जाएंगे तो प्राचित कर्मी भी एक कर्म होंगे और उन कर्म में भी कमी रह सकती है क्योंकि जीव का स्वभाव भ्रम माने इंद्रियों की अपाटव माने पटता न होना इंद्रियों की असमर्थता ये सब में विद्यमान हैं एक अमुक सीमा तक ही हमारी इंद्रियां काम कर सकती हैं तो करण अपाटव इंद्रियों की अकुशलता यह भी विद्यमान है इसलिए हम कर्म के द्वारा पाप की पूरी निवृत्ति नहीं कर सकते हैं पाप की प्रवृत्ति कर्म के द्वारा बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी झाड़ को केवल सुंदर रूप दे देना कांटे के वृक्ष को परंतु वह पूर्ण शुद्ध रूप नहीं होगा इसके लिए दूसरा जो उपाय है वो दूसरा उपाय है ज्ञान ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है परंतु ज्ञान वासना को नष्ट नहीं करता है ज्ञान अज्ञान को तो नष्ट करता है परंतु ज्ञान पाप की वासना को नष्ट नहीं करता है ज्ञान के द्वारा अपने आप को पवित्र करने का प्रयास करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कांटे के पेड़ में पेड़ को कहीं जला दिया जाए पराली जो है जैसे उसको जलाया जाता है ऐसे कांटे के पेड़ को जलाल जला दिया जाए और तो जला देने पर भी यदि पराली कहीं जल में भुसी हुई है तो वो फिर से नमी आने पर फिर से पैदा हो जाएगी दोबारा वह अज्ञान कहीं काम करने लगेगा ऐसी स्थिति में ज्ञान के द्वारा भी चित्त की शुद्धि पूरी तरह से करना संभव नहीं है क्योंकि ज्ञान एक सात्विक वस्तु थी गुणातीत वस्तु नहीं थी पंत नाम भगवान के स्वरूप शक्ति की वृत्ति होकर के विराजमान है तटस्था की वृत्ति नहीं बहिरंगा की वृत्ति नहीं बल्कि स्वरूप शक्ति की एक वृत्ति होकर के श्री हरिनाम भक्ति विराजमान है और नाम तो भगवान के अवतार है इसलिए भक्तिपूर्वक नाम ग्रहण करने पर पाप ही नष्ट नहीं होगा पाप की बासना भी नष्ट हो जाएगी और चित्र जो डिबिया उसमें जो हींग की गंध थी वह हींग की गंध भी नष्ट हो जाएगी इसलिए श्री हरि नाम रूपी दर्पण को शुद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्जन है अब नाम का यदि कोई आश्रय ग्रहण करेगा तो वस्तुशक्ति तो के प्रभाव से नाम के वे शब्द तो है नहीं नाम तो भगवान के अवतार हैं तो नाम के प्रभाव से साधक के हृदय में देव विश्वास उत्पन्न होगा साधु संघ करेगा और उसकी भजनक क्रिया नाम के आधार पर ही चलेगी इसलिए तीन साधन भक्ति के नौ साधनों में तीन जो सोपान वे तीन सोपान वह पूरा कर सकेगा श्रद्धा माने उपास्य में दृढ़ विश्वास साधन में दृढ़ विश्वास और फल में दृढ़ विश्वास श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय केवल विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास दिल विश्वास नहीं सुदृढ़ विश्वास सुदृढ़ विश्वास नहीं निश्चय सुदृढ़ विश्वास नाम करने पर श्रद्धा उत्पन्न होगी तीनों वस्तुओं में उपास्य श्री कृष्ण में उस नाम के जो नामी है उन नामी में पूरा विश्वास फिर साधन में नाम में पूर्ण विश्वास और नाम में पूर्ण विश्वास होकर के मुझे कृष्ण सेवा करनी है सेवा रूपी फल में भी पूर्ण विश्वास नाम ही उत्पन्न कर देंगे तो श्रद्धा श्रद्धा के बाद में साधु संघ फिर वह साधुओं का संग करेगा और साधु संग साधु संघ साधु संघ यही संपूर्ण शास्त्रों में निरंतर निरंतर कहा गया उस साधु संग को वह पूर्ण रूप से अपनाएगा साधु संग वह कहीं पहरा होकर के भी विराजमान और नाम में जहां भी नामापराध आएंगे उन दस नामापराधों को साधु तुरंत बता देंगे गुरु जी तुरंत बता देंगे और बता करके उन नामा नामापराधों से साधक बचेगा और फिर भजन की क्रिया निर्विघ्न भजन की क्रिया वह साधक कर पाएगा अर्थात स्वाभिष्ट भाव में स्वाभिष्ट भाव संबंधी स्वाभिष्ट भाव अनुकुल स्वाभिष्ट भाव अवरुद्ध, इन चारों प्रकार की जो पद्धति है उनके साथ में वो भजन की क्रिया करेगा स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध जो वस्तुएं हैं भजन में बाधा डालने वाली वह वस्तुएं उसकी नाम का आश्रय ग्रहण करेगा तो इनसे वह बचेगा नाम का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा नाम को केवल शब्द मात्र समझेगा तो फिर उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी नाम उसके ऊपर पूरी कृपा नहीं करेंगे इनमें नाम कौन से ग्रहण किए जाए यह एक समस्या आई कि नाम कौन से नाम ग्रहण किए जाए वो है एवं वृतह स्वप्रिय नाम कीर्तिया स्वप्रिय नाम को ग्रहण करना चाहिए स्वप्रिय का तात्पर्य है अपने जो पास से उनके नाम को ग्रहण करें स्वप्रिय शब्द सब जगह लगेगा माने अपने इष्ट के जो प्रिय नाम हैं, इष्ट के जिन चेष्टाएं जिस स्वरूप को हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उन नामों को हम ग्रहण करेंगे अर्थात जन्म संबंधी नाम उनकी लीला संबंधी नाम उनके गुण संबंधी नाम इनको हम ग्रहण करते सबसे पहले जन्म संबंधी नाम फिर गुण संबंधी नाम फिर उनकी लीला संबंधी नाम तो नाम रूप गुण, गुण क्रिया नाम रूप गुण क्रिया ये जो चार सोपान हैं, इन चार सोपानों में जो सर्वोत्तम नाम होगा वो सर्वोत्तम नाम जाति संबंधी नाम होगा तो जाति संबंधी नाम फिर गुण संबंधी नाम फिर क्रिया संबंधी उनके जो नाम हैं उनको ग्रहण करेंगे जाति गुण क्रिया और इन तीनों नामों को क्रम क्रम करके ग्रहण करेंगे इनसे हमारी प्रीति और भी ज्यादा वेड़ होगी तो स्वप्रिय नाम कीर्तिया जातान रागो दृश्य उन नाम को ग्रहण करने पर उनके गो छूटते हुए चले जाएंगे क्रियाएं ऐसी हैं जो कि कभी होंगी कभी नहीं होंगी गोवर्धन धारण एक जगह किया परंतु कोई सदा ही गोवर्धन धारण व्यवहार में है मंत्रोपासना में है परंतु स्वारस की लीला में सदा गोवर्धन धारण नहीं होगा परंतु जो जाति संबंधी नाम हैं वो सदा बने रहेंगे नंदकुमार कुमार नंदन राधाकांत ये जो जन्म और लीला संबंधी जो नाम हैं वो सर्वदा सर्वदा बने रहेंगे इसलिए ये नाम विशेष रूप से वो साधक ग्रहण करें फिर गौ क्रिया संबंधी जो नाम हैं उन क्रिया संबंधी नामों को रास बिहारी इत्यादि जो नाम हैं उन नामों को बाद में बोल ग्रहण करेगा वो सहायक होकर के विराजमान तो किन नाम को ग्रहण किया जाए एवं व्रत स्वप्रिय नाम की अपने प्रिय नाम जो हैं उनका ग्रहण करें अर्थात पहले जाति संबंधी नाम को फिर गुण संबंधी फिर लीला संबंधी इन नामों को क्रम से वह ध्यान करते हुए विराजमान इससे उसका चित्र अत्यंत अत्यंत मार्जिन होते हुए चला जाएगा इसलिए नाम को ग्रहण करें अब नाम को ग्रहण करने के भी दो तरीके हैं एक तरीका है संबंध जोड़ने का तरीका और दूसरा है व्याकुलता में पुकारने का तरीका अतः श्री गुरुदेव दो प्रकार के नाम प्रदान करते हैं एक है नाम दीक्षा और दूसरी है मंत्र दीक्षा दो तरह की दीक्षा प्रदान करते हैं मंत्र दीक्षा से ठाकुर के साथ में कोई संबंध सुदृढ़ हुआ कि हम श्री गोपीजन बल्लभ गोपीजन का तात्पर्य है श्री राधारानी उनके बल्लभ होकर के जो विराजमान हैं उनके साथ में हम प्रीति कर रहे हैं ये दीक्षा में चतुर्थी विभक्ति वाले जो नाम हैं उनका संकीर्तन नहीं किया जाएगा वे संबंध जोड़ने वाले हैं चतुर्थी विभक्ति वाले जो नाम हैं उनका जिनमें बीज मंत्र लगा हुआ है चतुर्थी विभक्ति है और पीछे नमः स्वाहा है उनका संकीर्तन नहीं किया जाएगा संकीर्तन जो होगा वो सना नाम मंत्र का होगा संकीर्तन मंत्र का होगा जो संकीर्तन मंत्र हैं वे संबोधन एड्रेस के रूप में वहां पर चतुर्थी व्यक्ति समर्पण की व्यक्ति नहीं है कि कृष्ण आय नम तो कृष्ण आय कहकर के हे प्रभु हे कृष्ण मैंने इस जगत को अपना मान लिया था आज मैंने अपनी गलती स्वीकार की ये जगत मेरा नहीं है मैं और मेरे से संबंधित जितनी भी वस्तुएं है मैं और मेरी बिलोंगिंग सब आपके लिए यह जगत आपके लिए है और मैंने गलती से जगत को अपनी स्वामित्व मान लिया था अब उस स्वामित्व को मैं त्याग करके मैं अपने आप को भी आपको समर्पित कर रहा हूं और अपने से संबंधित जो वस्तुएं थी बिलोंगिंग्स थी उनको भी मैं आपको समर्पित कर रहा हूं तो दीक्षा का जो मंत्र है गुरु मंत्र वह कहीं भगवान के साथ में हमारे संबंध को दृढ़ करता है बोल वो तो संबंध पहले भी कोई मांग रहा मांग रहा था कृष्ण परम उपास्य है ये तो हम पहले से हमको पता था कि कृष्ण ही हम उनके सेवक हैं वे हमारे स्वामी हैं बोले पहले से जो पता था वो अभी पक्का नहीं हुआ है रजिस्टर्ड नहीं हुआ है जैसे लिविंग इन रिलेशनशिप कहीं है ठाकुर के साथ में परंतु तो लिविंग इन रिलेशनशिप वह कहीं संबंध को पक्का नहीं करती है वो कभी भी टूट सकती है पर तो संबंध हो जाएगा विवाह के साथ फेरे पड़ जाएंगे सप्तपनी तो हो जाएगी तो वो संबंध स्थायी हो जाएगा लिविंग रिलेशनशिप में न तो संबंध स्थापित हुआ है और न वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जैसे ईसाई जो विवाह है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है इस्लाम विवाह एक कांटेक्ट है परंतु तो भारतीय विवाह एक संबंध है दोनों में अंतर है कांटेक्ट नहीं है वहां पर इतनी दीनार में अमुक लड़की को वे दोनों कहीं कबूल कर रहे हैं परंतु तो यहां पर कबूल करना नहीं है कांटेक्ट नहीं है यहां पर संबंध है जोड़ना है तो भारतीय विवाह एक संस्कार होकर के कहीं विराजमान है इस्लाम विवाह की तरह से या क्रिश्चियनिटी के विवाह की तरह से वो केवल कुछ शर्तों के साथ ये शर्तें हैं इतनी दीन आ रहे हैं इनके द्वारा कहीं स्वीकार हम स्वीकार करते हैं स्वीकृति मात्र नहीं है इसलिए भारतीय विवाह अधिक स्थायी होकर के विराजमान है और वहां परिवार टूटने की संभावना कम है वो है एक अलग प्रश्न है परंतु प्रवास टूटने की संभावना कम है वहां पर दृष्टि से नहीं तो नहीं वो संबंध जुड़ गया तो पूरे जीवन के साथ में जुड़ गया उसको तोड़ा नहीं जा सकता है परंतु जहां कांटेक्ट है वहां तोड़ा जा सकता है तो जहां मंत्र की दीक्षा है गुरु मंत्र की दीक्षा होने पर ठाकुर के साथ में संबंध को संस्कार पूर्वक हमने जोड़ लिया परंतु श्री नाम मंत्र उनका जो उच्चारण है वह कई संबोधन में है और संबोधन सर्वदा उच्च ही होता है उच्च स्वर से ही संबोधन होता है किसको पुकारते हैं तो पुकारना सदा पुल्त में ही होगा कोई प्रश्न कर रहा था कि नाम ठाकुर जी के स्वरूप जैसे पिछले वाले आ, आ, अध्याय में श्रीमद् श्रीमदाचार्य के साथ श्री बल्लाचार्य चरण के साथ में कहीं संवाद करते हुए कहा गया कि कृष्ण नाम का इतनी जोर जोर से चरण क्यों करते हो बोले नहीं करेंगे बोले नाम यदि मंत्र है तो मंत्र को तो गोपनीय रखना चाहिए बोले ये बात नहीं है जब भी पुकारा जाएगा तब तो उच्च स्वर में कीर्तन ही होगा हरे नामे त्युच्च श्रीमन महाप्रभु के रूप का वर्णन करते हुए रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि हरे नाम का उच्च स्वर में वे गायन करे हैं यद्यप उच्च स्वर में गायन भी संख्यापूर्वक हो तो अच्छा है और श्रीमन महाप्रभु संख्या पूर्वक ही नाम का उच्चारण करते हैं उनके कमर में जो गांठ लगी हुई डोरी है उस डोरी से बाए हाथ से डोरी को सरकाते जाते हैं और उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए भी विराजमान होते हैं तो नाम संकीर्तन वह संख्यापूर्वक होना चाहिए अच्छी बात है कुछ तो संख्यापूर्वक होना चाहिए इसके बाद में फिर बात अलग है यदि नाम उत्पन्न हो रहे हैं और संख्या नहीं की जा सकती है तो ठीक है अलग है अलग बात परंतु कुछ तो कुछ तो संख्यापूर्वक ही होना चाहिए वो तो नियम पूर्वक तो संख्यापूर्वक ही नाम संकीर्तन हरे कृष्ण मंत्र का जो जप है वो संख्यापूर्वक ही होना चाहिए जब संख्या पूर्ति हो जाएगी इसके बाद में चलते फिरते ठाकुर जी का नाम आनंदपूर्वक ग्रहण किया जा सकता है तो यहां पर चेतो दर्पण मार्जन कहकर के दिखा रहे हैं कि श्री हरि नाम वह कहीं संबंध को जोड़ने वाला भी है मंत्र के रूप में परंतु तो उस मंत्र के रूप में जो संबंध जोड़ा गया उसका संकीर्तन नहीं किया जाएगा मंत्र को गोपनीय रखा जाएगा परंतु तो जहां समुद्धि रूप में संबोधन के रूप में एड्रेस के रूप में तही श्री हरे नाम को लिया गया है हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये सब संबोधन है हे हरे मेरे चित्त को हरण करने वाले आप कहा हो हे कृष्ण मुझे बरबस अपनी ओर आकर्षित करने वाले आप कहा हो हे राम हे परम परम अभिराम सुंदर आप कहा हो और श्री दास गोस्वामी पाठ हरिम मंत्र की व्याख्या अनेक अनेक आचार्यों ने की गोपाल गुरु की व्याख्या श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की व्याख्या श्री हरदास ठाकुर की व्याख्या श्री जीव गोस्वामी जी की व्याख्या अलग अलग प्रकार से विराजमान है और उनमें एक सीक्वेंस भी कही न कहीं ना कहीं विराजमान किया गया तो उच्च स्वर से पुकार करके ही वो हर नाम उच्चारण किया जाएगा कहीं रास लीला परक व्याख्या में वैशी बजा करके हे श्याम सुंदर आप मेरा आकर्षण करते हैं हरे कृष्ण कहकर के हमारे लज्जा विवेक उनको तेरे वचन बोल करके आप समाप्त कर देते हैं और हमारे मुख से आवेश में निकल जाता है कि वचन कहीं निकल जाते हैं और इन बचनों को हमारे मुख से उगलवा करके आप हमारे साथ में आकर्षण कर आ, हमारे साथ में परस करते हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण ऊपर से तुम प्रार्थना के निषेध के वचन कह रहे हो और भीतर से प्रार्थना के वचन भी उसमें प्रकट हो रहे हैं इसलिए अरे हमारे चित्त को अभी तुमसे उदासीन होने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं करते हैं वे सदा हमारे हमको अपने साथ में मिलाए रखते हैं कृष्ण कहकर के हमसे उगल हमारे हृदय के भावों को सामने उगलवा करके फिर हमको लेकर के श्री निकुंज मंदिर में जाते हो हमारे साथ में प्रयास करते हो और फिर हमारे श्री अंग जो श्रृंगार हैं उनको संभालते हुए विराजमान हो फिर कृष्ण कृष्ण वहां पर रास में अनेक जो भंगेमा हैं उन भंगिमाओं को और राकीय मुद्राओं को प्रकट करते हुए हमारे साथ में नृत्य करते हो कभी अंतर्धान हो जाते हो तो हरे हरे तुम्हारी जो हैं वो हमको अनेक अनेक प्रकार से मोहित करती हैं और हम एक एक वृक्षलता से पूछती हुई डोलती हैं तुम कहां हो हरे राम उस समय तुम्हारी प्रेम प्रेमवशता देख करके हम अत्यंत अत्यंत अभिभूत हो जाती हैं उन लीलाओं का दर्शन करती हैं। तुम परिपूर्ण रूप में हरे राम परम मनोहरी जो गोपी स्वरूप है उसको धारण करके परम रमणी होते हो और श्री प्रिया के साथ में जब रमन करते हुए हरण की हुई प्रिया उनके साथ में रमन करते हुए विराजमान होते हो और उस समय सब कोई एक सूत्र में बात करके राम राम अपूर्व से अनेक प्रकार से नृत्य करते हुए नृत्य की विभिन्न भंगिमाओं को प्रकट करते हुए तुम विराजमान होते हो हे प्रिय तू ही हमारे चित्त को हरण करने वाला है हरे हरे उस समय प्रियाओं के सामने अपने आप को भी समर्पित कर देने वाला और उनके प्रेम के पोषण करते हुए विराजमान हो रहा है तो जो नाम हैं उनमें विभिन्न मुख्य नाम है जन्म परख फिर गो और लीलापरख जो नाम है वो तो परक नाम ही सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम चितुरूपी दर्पण इनको मार्जन करके प्रेम की अत्यंत अत्तिन्त अत्यंत उत्कृष्टता वो जैसा नाम मंत्र देता है वैसा मंत्र जो अः दीक्षा मंत्र है वो उस प्रकार प्रेम को प्रदान नहीं करता है और इसको श्री भर भागवता में सनातन गोस्वामी जी ने कहीं स्थापित किया कि गोप कुमार जिस समय आप श्री बैकुंठध धाम में पहुंचते हैं वहां बैकुंठध धाम में पहुंचने पर श्री नारद जी और नारद जी जब इनका दर्शन करते हैं वहां पर यही विचार करते हैं कि अब गोप कुमार को दशाक्षर गोपाल मंत्र के जप करने की उतनी आवश्यकता नहीं है इनको कृष्ण लीला का दर्शन करने के लिए नाम मंत्र की ज्यादा आवश्यकता है और इनको नाम मंत्र का आश्रय ग्रहण कराना चाहिए नाम मंत्र का ये वृंदावन में रह करके जप करें बोले भाई बैकुंठ में भी तो जगन्नाथपुरी है और जगन्नाथपुरी और वृंदावन अलग अलग नहीं है इसलिए यहां ही इनको जगन्नाथपुं में भेज दिया जाए बोलना यहां पर काम नहीं चलेगा साक्षात जो वृंदावन है वहां जाकर के जब ये जप करेंगे वो भी नाम मंत्र का जप गोपाल मंत्र का नहीं नाम मंत्र का जप करेंगे क्योंकि नाम मंत्र में व्याकुलता है उस नाम मंत्र का जप करेंगे तो इनको फिर श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी इसलिए गोपाल मंत्र श्री गोप कुमार को पुनः श्री लीला शक्ति वृंदावन ही भेजती है और वृंदावन भेज करके यहां वृंदावन में जब वे अपने नाम का उच्चारण करते हैं नाम का उच्चारण करने पर नाम जप करते हैं तो सीधे वे यहां वृंदावन में गैया चराते हुए श्री कृष्ण को देखते हैं और लीला प्रवेश हो जाता है तो कहने का तात्पर्य है उस पूरी पद्धति में कि वैकुंठ से द्वारका और द्वारका बैकुंठ से रामलीला रामलीला में से द्वारका ये सब नाम मंत्र के द्वारा उनको प्राप्त होता है नाम मंत्र के द्वारा इन वस्तुओं को वे प्राप्त करते हुए विराजमान होते हैं तो एवं व्रत स्वप्रिय नाम यहां पर चेतो दर्पण महाजनम संकीर्तन नाम संकीर्तन उनकी विशेषता है और नाम संकीर्तन में जैसे प्रेम की प्राप्ति होती है प्रेम लीला का साक्षात्कार और लीला में प्रवेश जैसा होता है वैसा जो चतुर्थी विभक्ति से युक्त बीज मंत्र से युक्त नमा और स्वाहा से युक्त जो कृष्ण नाम है उनके द्वारा वैसे आस्वाद की प्राप्ति नहीं होती है इसलिए नाम मंत्र की बहुत आवश्यकता है नाम मंत्र उच्चस्व से किए जाते हैं और उच्च स्वर से होने के कारण वे गोपनीय नहीं है और उनके साथ में कोई दूसरे नियम भी नहीं है तो जो नाम भगवान कृपा करके विशेष रूप से श्री महामंत्र जो प्रेम को प्रदान करते हैं उन प्रेम को प्रदान करने वाले श्री महामंत्र श्री हरे कृष्ण मंत्र जो प्रिया लाल के मिल स्वरूप होकर के विराजमान प्रेम विलास विवर्त रूप में तीन वस्तु प्रकट हुई यही बात्यो को समाप्त कर रहे हैं प्रेम विलास विवर्त रूप में तीन वस्तु प्रकट हुई कभी श्री निकुंज मंदिर में प्रियालाल का मिलन वह प्रेम विलास विवर्त है जहां पर युगल की चेष्टाएं भी परिवर्तित होकर के विराजमान हो जाए जहा गोरेल सामरी प्रिया के साथ विलास करते हुए विराजमान वो प्रेम विलास बेवर्त निकुंज का वो प्रेम विलास बेवर्त ही दो रूपों में प्रकट हुआ प्रेम विलास बेवर्त का एक मूर्त रूप है राधा कृष्ण नृत्य होकर के प्रेमविलास बेवर्त ऐसा निवृत्त विलास कहीं दूस जगह नहीं और प्रेम विलास बेवर्थ का तीसरा जो स्वरूप है वो तीसरा स्वरूप है हरे कृष्ण मंत्र तो प्रेम प्रेमविलास बेवर्थ के मूर्तमान तीन स्वरूप हरे कृष्ण मंत्र श्रीमन राधा कृष्ण मिल तनु गौरि और श्री नकुंज मंदिर में जहां प्रिया और लाल अपने स्वरूप को भी भुला करके विपरीत चेष्टा करते हुए विराजमान हो ये तीन प्रेम विलास विवर्त के स्वरूप और प्रेम विलास विव्रत रूप श्री हरिनाम के सदा सदा जय हो जगन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय नेताय गौर हरी बो गोविंद जय जय, जय गोपाल जय जय गोविंद जय गो श्री हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय श्री राधा गिरधारी देव जूकी जय जय श्री